आज वेगी सिक्छा मा उजालू, ख्वेली जैन अब ग्यान को तालू, साधन को छुयू एक अनोखु पिटारू, नौच येको अब ई पाठ साला, मनखी साधन बिकास को एक आलै, बणी गे ग्यान को एक संग्रालै, कन सुन्दर बणी अब ई ऑनलाइन ई पाठशाला हां हां हां ईत छ ई पाठशाला आवा फैलाव करा शिक्षा मा उजियारू मिली त चलावा स्कूल मा ई पाठशाला आवा अब खूब पढ़ा ई शिक्षा लिंक त अगने बढ़ावा जन जन बूंद बूंद से ज्ञान को घड़ा भरा ई ई शिक्षा को सपना त साकार करा धन्यवाद